युद्ध धर्म वैशिष्ट अवगा ज्ञान वैशिष्ट्य शब्द का क्या अर्थ अच्छा मिथ्या ज्ञान विपरीय वहाँ कहा गया था एक नंबर टिप्पणी देखेंगे फिर तो मिथ्यात्व अत्र तद अभावती तत्प्रकार मात्रम मिथ्यात्म का अर्थ हो गया तद अभावती तत्प्रकारकम तो मिथ्यात्म तत तो हटाने से मिथ्या तत्प्रकार मिथ्या हो गया तद अभावती तत्प्रकार क इतना ही हो गया तद तो अभावती तत्प्रकार क यह विषय नहीं होगा क्योंकि तत्प्रकार तो तो को कहने से ये ज्ञान को कहेगा इसलिए यहां मिथ्या शब्द का अर्थ ज्ञान होगा तो मूल में जो देना मिथ्या ज्ञानम विपर्य कभी ये दोनों में कर्मधारे लेंगे क्योंकि मिथ्या शब्द का अर्थ ज्ञान हो रहा है तो मिथ्या ज्ञान तो कहने से अगर कर्मधारे लेंगे तो आगे हम लोग उस दिन विचार कर रहे थे कि जो पदकृत्य में दिया अयथार्थ वारण आये ज्ञान कैसा कहेंगे कि मिथ्या शब्द का अर्थ तो ज्ञानी हो गया तो अयथार्थ अगर यहाँ अयथार्थ शब्द से अयथार्थ विषय लेंगे तब ज्ञान कहने से वारण हो जाता किंतु अयथार्थ शब्द से अभी यहाँ तो मिथ्या शब्द से ज्ञान को ही कह रहा है इसलिए विषय का बात ही नहीं है कभी अयथार्थ ज्ञान मिथ्या शब्दों का अर्थ हो जाएगा अयथार्थ ज्ञानम अयथार्थ ज्ञानम कहने से ये तीनों आ जाएंगे संशय भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा विपर्य भी आ जाएगा और तर्क भी आ जाएगा अभी कहते हैं कि अयथार्थ में वारण करने के लिए अयथार्थ में तीन आएंगे तीन में से तो एक तो हो गया ये संशय दूसरा हो गया विपर्य और तीसरा हो गया तर्क ये जो तर्क है ये विपर्य ही है आगे कहीं देंगे उसको ये विपर्य है ठीक है अभी हम विपर्य का लक्षण कर रहे हैं वो तर्क में भी जाएगा विपर्य में जाएगा किंतु तो संशय में नहीं जाना चाहिए अभी हम यथार्थ पदों से विषय नहीं कर रहे हैं यथार्थ पद से ज्ञान में ही कर रहे हैं क्योंकि मिथ्या ज्ञान मिथ्या शब्द से विषय को नहीं कह रहा है वो भी ज्ञान को कह रहे है। हैं मिथ्या ज्ञान में कर्मधार है तो होने से अभी ये संशय में जा रहा है थार्थ तीन है लक्षण किसका कर रहे हैं विपर्य का अभी तर्क में भी जाएगा किंतु तर्क विपर्य में अंतर्भूत है अंतर्भूत है कौन तो ऐसे ठीक है कोई हानि नहीं है तर्क में जाएगा तो किंतु संशय में चला जाएगा ये अतिव्याप्ति होगा तो अभी कहते हैं कि उसको वारण करने के लिए वही नीचे देख लीजिए दीपिका में कहते हैं तद अभावती तत्प्रकार का निश्चय इत्यर्थ ये जो विपर्य है ना ये एक प्रकार की निश्चय है रजु में सर्प का निश्चय है उसको उसी को संशय कह जाएगा रज्जुर् सर्पो ऐसे कह देगा तो फिर वो विपर्य नहीं कहा जाएगा इसलिए निश्चय पद यहाँ जो मिथ्या ज्ञानम है ज्ञान का अर्थ है कि निश्चय निश्चय आत्मिका ज्ञान तो इतना हो जाने से और असंशय में नहीं जाएगा संशय का वारण हो जाएगा इसको टिप्पणी कहते हैं मिथ्यात्म अत्र तद अभावती तत्प्रकारकत्व मात्र अर्थात तो ये ज्ञान हुआ मिथ्या अर्थ ज्ञान हुआ तो होने से तत्व इच्छा दि साधारण तद अभावती तत्प्रकार इच्छा में भी रहेगा अतो ज्ञान पदम तो ज्ञान कह देने से अभी संशय में तो जाएगा कहते तत्व निश्चयार्थकम यह जो ज्ञान शब्द है मिथ्या ज्ञानम ये ज्ञान का अर्थ निश्चय आत्मिका ज्ञानम कहने से तेना संशय वारणम संशय में वारण हो जाएगा तथापि तो तर्क में अतिव्याप्ति तो होगा कहेंगे तर्क भी पर्याय में अंतर्भूत तो, होता है इसलिए जाने दीजिए कोई हानि नहीं अगर आप कहेंगे नहीं नहीं हम विभाग में तीन अलग अलग करते हैं ना इसलिए अलग करना पड़ेगा अगर ऐसा है तो आगे जोड़ दीजिए तद तो वाराणय बाध निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्य दे दीजिए तो बाध निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्य तर्क में बाध निश्चय उत्तरकालीनत्व रहता है जब तर्क जो देता है यदि बन्ही न सत तरी धूमओपी न सत उसका बन्ही न सियात ईस अर्थात तो बन्ही का अभाव उसको वहां निश्चय है क्या पर्वत में उसका बाध बन्हीं अभाव का अभाव तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि बाध निश्चय उत्तर उत्तरकालीन तर्क में रहेगा किंतु विपर्य में बाध बाध उत्तर निश्चय उत्तरकालीनत्व शून्य तर्क जिसे देता है उसको बाध का निश्चय है जो बात कहता है वो नहीं है उसका विपरीत है तो बाध निश्चय बाध निश्चय उत्तरकालीन होगा तर्क विपरीय में बाध निश्चय का उत्तरकालीन नहीं है जिसे में कहता है एवं सर्प उसमें बाध निश्चय है क्या तो बाध निश्चय उत्तरकालीन तो होगा शून्य तो ये दे देंगे तो फिर तर्क में नहीं जाएगा तर्क में बाध निश्चय है बाध का अर्थ अभाव अच्छा तो इसलिए मूल में जो मिथ्या ज्ञानम वो कर्मधार है मिथ्या से ज्ञानम से और ज्ञान का अर्थ निश्चय ये लेंगे विपर्य तो में बाध निश्चय उत्तरकालीन तर्क में है, है? उसका शून्य में तो अच्छा आगे तर्क देख रहे थे व्याप्य आरोपण व्यापक आरोप तर्क यदि बन्ही न सियात तरी धूमोपी न सियात अभी जब हम कहते हैं पर्वतो बिमान धूमांत इसमें अभी व्याप्य कौन है व्यापक कौन है ना ना न्यापक बन्ही व्यापक हो गया धुमा व्याप्य भ्याप, हो गया किंतु जब अभाव कहेंगे तो विपरीत तो हो जाएगा अभाव में अभी व्याप्य कौन होगा व्याप्य बन्ही अभाव और व्यापक धुमा भाव अभी यहाँ कहते हैं कि व्याप्य आरोप व्याप्य कौन हो गया अभाव में बन्ही अभाव बनियो अभाव का आरोप करके धुमाभाव का आरोप करेंगे दोनों ही आरोपों क्योंकि वाक्य प्रयोग करने वालों को निश्चय है यहाँ धूम तो है और बनी भी है जो तर्क देगा उसको निश्चय है तो इसलिए कहा जाता है कि आरोप व्याप्य तो व्याप्य हो गया बन्या भाव उसका आरोप करके आगे धूमा भाव का भी आरोप करता है कैसे यथा दृष्टांत तो दिखा देते हैं यदि बन्हिर न सियात तो अभी बनिर न सियात बनि का अभाव ये पर्वत में अभी बन्ही का अभाव वास्तव है क्या नहीं है इसलिए आरोप करता है बन्ही अभाव का आरोप करके धूमो भी न धूम अभाव का आरोप करता है दोनों ही यहाँ आरोप है आगे पदकृत्य में तर्क लक्ष्य व्याप्यारोपेण्ति असंभव वारणा व्याप्यारोपेणी खाली कहेंगे व्यापक रोपस तर्क जो व्यापक का आरोप व्यापक अर्थात तो धुमा भाव स्यात इतना ही कहेगा धुमा भाव सियात ये तर्क नहीं है तो, तर्क का जो वास्तव स्वरूप है खाली आप कह देंगे कि धुमा भाव सियात इतने अंश तर्क में जाएगा नहीं ये लक्षण नहीं जाने से असंभव पुनर्संभव वारण व्यापक आरोप खाली कहेंगे व्यापक आरोपस अर्थात यदि बन्ही न स अथवा बन्ही अभाव अस्थि इस प्रकार की खाली कह देंगे तभी असंभव हो जाएगा क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है उद्देश्य है उसमें लक्षण नहीं जाना ये असंभव दोष है अत्र बन्ही भाव व्याप्य है धूमा भाव व्यापक यद्यपि तर्क विपर्यात्मक पृथक विभागो अनुचित जो दूसरों को जिसको समझाना चाहता है उसको निश्चय नहीं है ना इसलिए कहता है ये यथार्थ अनुभव ये विपर्य है ये कहते हैं ना यद्यपि तर्क से विपर्यात्मक क्यों कहेंगे तद अभाव तद प्रकार का ज्ञान करवा रहे हैं बन्ही अभाव इसका ज्ञान करवा रहा है किन्तु बनी अभाव वहां नहीं है ना तो में तो सही ज्ञान होता है नह, ना। ये अभी जो वाक्य प्रयोग करता है ये वाक्य जन्य ज्ञान जिसको होता है ये उसको क्या ज्ञान है वो बात अलग वाक्य से अभी क्या ज्ञान होता है शब्द प्रयोग करता है शब्द ज्ञान तो वही होगा कि अभी बनी अभाव पर्वत में तो होने से किंतु पर्वत में बन्ही अभाव नहीं है बनी अभाव का अभाव है तद अभावती तत् प्रकार का ज्ञान करवा रहा है तो होने से विपरीत में आ जाएगा उत्तरकालीनत्व उत्तरकाल उत्तर में होना जो ये वाक्य प्रयोग करता है उसको वाक्य का जो अर्थ है उसका बाध का निश्चय है बाकी है बन्नी अभाव तो उसका बाध अर्थात बन्नी। बन्नी का निश्चय उसके पर्वत में है तो बन्नी का निश्चय होने के बाद वो वाक्य प्रयोग करता है इसलिए बाध निश्चय उत्तरकालीन हो गया है वाक्य प्रयोग ना, ना। जो बात कहता है उसका विपरीत बन्ही नश्यात बनी अभाव बनी अभाव का बाध अर्थात बन्ही बाद अर्थात तो जो शब्द प्रयोग करता है वो शब्दार्थ बाद जाना उत्तर उत्तरकालीन में, में।, में नहीं उत्तरकालीन अर्थात बाद उत्रकारी में उत्रकारी में था। था का उत्तरकालीन में शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग के बाद नहीं पहले बाद बाद में शब्द प्रयोग में है जो पता है लिए ना शब्द प्रयोग क्या शब्द प्रयोग करता है बनी अभावान पर्वत पूर्व में बाद है उत्तर काले ना शब्द प्रयोग ये आगे देंगे ये थोड़ा हम किरण वाले आगे देखेंगे तो मुँह लोग पहले देख लेंगे फिर इसको देखेंगे और ये न न न जो कहता है उसका बात नहीं है ये शब्द से जो ज्ञान होता है ये अभी शब्द प्रयोग करता है ना पर्वतो बनी अभावान सियात धूम अभावान सियात ये वाक्य जो सुनेगा ये शब्द जन्य ज्ञान क्या होगा अभाव का ज्ञान होगा ना जो प्रयोग करता है वो नहीं है शब्द से क्या ज्ञान होगा इसको कहा जाएगा विपर्य क्योंकि ये शब्द से जो ज्ञान होगा वास्तविक अर्थ ऐसा है क्या नहीं है इसलिए तद अभावती तत्प्रकार का ज्ञान करवा रहा है अभी तत्प्रकार का क्या प्रकार का करवा रहा है बनी प्रकार का ज्ञान करवा रहा है किंतु वहां बन्नी है क्या नहीं है तद अभाव का अभाव अर्थात तो बन्नी मती Index, अभाव प्रकार का ज्ञान यही तो विपर्य ज्ञान हो गया जो कहता है वो कहता है वो बात नहीं ये शब्द से क्या ज्ञान होता है कहा जाएगा इसका ये तो जैसे रजू सर्प कहीं भी ले सकते हैं तो रजु सर्प एक आदमी देख लिया कि वहां रजू है फिर भी अर्थात दूसरे आदमी कहता नहीं नहीं ये सर्प है वो कहेगा तो यदि सर्प स्यात तरी तो चलन अभी भवित इस प्रकार की कुछ देगा यदि सर्प्यात तो सर्प है क्या उसको तो निश्चय है कि सर्प नहीं है फिर भी बाकी कहता है यदि सर्प्यात इस प्रकार की अर्थात जो ज्ञान है उसका विपरीत बात तो कहता है ज्ञान है बन्नी का किंतु कहता है वन्य बाप का तो इसको कहा जाएगा विपरीय जा। क्योंकि ज्ञान का प्रकार होता है प्रकार अर्थात तो ये ज्ञान हमको सुनने से किस विषय का ज्ञान हुआ मतलब ज्ञान का प्रकार अर्थात तो हमको घट ज्ञान हुआ तो घटत्व तो प्रकार में। और ये ज्ञान निर्णय होता है प्रकार के अनुसार प्रकार के अनुसार ज्ञान निर्णय हुआ किंतु अगर वहां अर्थ वो नहीं है तब तो कह दिया जाएगा अभी पर ज्ञान अभी ज्ञान करवा है बन्ही अभाव प्रकार का ज्ञान तो ज्ञान को तो कहा जाएगा बन अभाव ज्ञान किंतु वास्तविक तो वहाँ बन विद्यमान है इसलिए विपर्य अर्थात तद ता, अभावती तद प्रकार का ज्ञान ये लक्षण घटेगा बनती बन्ही अभाव प्रकार का ज्ञान ज्ञान पर अच्छा ठीक है पहले किरणावली देख लीजिये दक्षिण पार्श में व्याप्य बन्ही अभाव आरोपेण आहार्य ज्ञान आहार्य ज्ञान क्या आगे कहते हैं व्यापक से धुमाभाव से आरोप व्याप्य का आहार्य ज्ञान से व्यापक का आहार्य ज्ञान आहार्य ज्ञान आगे देखिए चतुर्थ पंक्ति में दिया बाध निश्चय कालीन इच्छा जन्य ज्ञानम आहार्यम तो ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को आहार्य ज्ञान कहा जाता है अर्थात बाध निश्चय कालीन जो ये वाक्य प्रयोग करता है उसको बाध का निश्चय है बाध निश्चय कालीन बाध निश्चय है तो क्यों करता है इस प्रकार कहते हैं इच्छा जन्य वो इच्छा करता है कि इस प्रकार मैं वाक्य प्रयोग को करू बाध निश्चय कालीन इच्छा जन्य ज्ञानम इसको कहा जाता है आहार्य बाध निश्चय क्या है बन्ही धुमयोह पर्वता निश्चय किसका बाध हो गया बनिया भाव और धुमा भाव का ये दोनों का बाद है इसका अर्थ है धूम पर्वता दो निश्चय बन्ही मान धूमवान इत्याक यही हो गया निश्चय और तत्कालीन तो इच्छा क्या इच्छा है बन्ही व्याप्य धूमवती पर्वते बन्ही अभाव ज्ञानम धूमाभाव ज्ञानम चायाता इस प्रकार के ज्ञान हो बन्ही और धुमा वाला ये पर्वत है किंतु वहाँ बन्ही अभाव ज्ञानम धूमो अभाव ज्ञानम जायताम इसी को इच्छा कहते हैं इस प्रकार की हो तन्यम ज्ञानम तो इस प्रकार की ज्ञान क्या होगा कहते हैं यदि बन्ही धुमो अभावान सत धूम अभावान सत इसको तर्क कहेंगे ये इच्छा करके इस प्रकार के शब्द प्रयोग करता है क्यों इच्छा करता है क्योंकि इस प्रकार की ज्ञान उसको हो अगर बन्ही नहीं होता तो धूमो नहीं होता इस प्रकार के ज्ञान और श्रोता को हो ऐसा इच्छा करके वो शब्द प्रयोग करता है श्रोता कहता है कि नहीं नहीं है नहीं है वो कहता है ये उसको लिए वो, कहता। वो क्या यथार्थ सिखाएगा कि यहाँ बन्नी है ये सिखाना है तो बन्नी है और कैसा सिखाएगा उसको तो कहता है बन्नी नहीं है किन्तु धूमो है वो मानता है इसलिए वो कहता है अगर बनी नहीं होगा तो धूम नहीं होगा क्यों कहते कारण अभाव कार्यावश्य तो उसको स्वीकार करेगा कर इसको बाध निश्चय कहा गया तो जो शब्द प्रयोग करते हैं अर्थात बन्ही अभाव धुमा भाव बाधस निश्चय इसी का अर्थ हो गया बाध निश्चय बन्ही अभाव का बाध धुमा भाव का बाध ये दोनों को लेकर के बाध निश्चय कहा गया निश्चय बन्नी धूम हो गया बन्ही धूम पर्वता पर्वतादो निश्चय इसी का अर्थ हो गया बन्ही अभाव धूमाभाव पर्वता दो निश्चय अभाव का बाध अभाव का अभाव ये था भाव भाव निश्चय ही अभाव का बाध निश्चय अच्छा ये एक बात हुआ दूसरा बात है देखिए ये कुछ बारह चौदह पंक्ति में देखिए पंक्ति का अंतिम है तर्के, मिला ना एक पंक्ति का अंतिम है तर्के उसका ऊपर पंक्ति तर्को ही द्विविध है विषय परिशोधक व्याप्ति ग्राहकश तो व्याप्ति का ग्राहक ये भी तर्क होता है और विषय का परिशोध करना विषय का परिशोध करना अर्थात वो भी मानता नहीं हुआ धूम है बनी है बोल करके इसका निश्चय करवाना विषय का परिशोध करवा देना ये कार्य है और व्याप्ति का ग्रहण भी करवाना है ये भी तर्क का दूसरा कार्य है उसको दिखाते हैं तथा आद्य आद्य तू अर्थात विषय परिशोध कैसे करवाता है यदि बन्हिर न सियात तरी धूमोपी न सियात ये विषय का निश्चय करवा दिया ना ना तथा तो आद्य उक्त है मूल में कह दिया गया यदि बन्हिर न सियात तरी धूमोपी न सियात ये बन्ही का निश्चय करवा दिया विषय परिशोध हुआ और द्वितीय के परिशोधक अर्थात अभी उसका भ्रम ब्रह्म को हटा देना यही परिशोध हो गया सत्य का निश्चय होना और द्वितीय द्वितीय हो गया व्याप्ति ग्राहक वो कैसा है धूमो यदि बनि व्यभिचारी न धूम यदि बनि व्यभिचारी उसका नीचे है ना एवं द्वितीय द्वितीय है ना द्वितीय अर्थात व्याप्ति ग्राहक तर्क व्याप्ति का ग्राहक भी है किंतु उसके लिए कैसे वाक्य कहते हैं धूमो यदि बनी व्यभिचारी बन्ही जन्यु न सियात धूमो अगर बनी का व्यभिचारी होता है क्योंकि अभी पूर्व पक्ष क्या कहता है कि धूमो धूमो भवतु बनि मास्तु अर्थात धूम बिचार करता है सहचार अर्थात तो एक साथ रहना साध्य अभावती वृत्तित्व हो जाएगा व्यभिचार साध्य अभावत अवृत्तित्व सहचार साध्य अभावत वृत्तव ये व्यभिचार हो जाएगा साध्य हो गया बनी बनी अभावत में अगर वृत्तित्व धूमो में आ जाएगा विविचार हो जाएगा तो कहते हैं तो, कि अगर ये धूम बनी का व्यभिचारी होता क्यूंकि पूर्व पक्ष कहता है कि धूमो बनी व्यभिचारी क्योंकि धूमो है बनी नहीं है तो नहीं होने साध्य अभावत ये वृत्ति तो आ गया धूमो में इसलिए धूमो हो गया व्यभिचारी तो यहाँ कहते हैं कि यदि धूमो यदि बन ही तो अगर होता तब बन जन्यो न सियात अर्थात बनी उसका कारण नहीं होता अगर वो व्यभिचारी होगा व्यभिचारी अर्थात तो उसके बिना भी रहता उसके बिना भी रहता अर्थात फिर बनी उसका कारण नहीं होता तो बन जन्यो न सियात इससे क्या होता है कहते हैं कि व्याप्ति ग्रहण होता है अर्थात ये सिद्ध है कि धूमो बनी का व्यभिचारी नहीं बन पाएगा क्योंकि बनी उसका कारण है ये व्याप्ति ग्रहण भी करवाता है धूमो यदि बनी व्यभिचारी सियाद बनी जन्यो न सियाद ये व्याप्ति का भी ग्रहण करवाए है ये तर्क अर्थात तर्क दो प्रकार की प्रयोग होता है अभी आपका क्या आवश्यकता उसी प्रकार के तर्क प्रयोग करेंगे अगर आपको विषय परिशोधन करवाना है तब तो आप कहेंगे यदि बंधिर न से तरी धूमो यहाँ कोई विभिचार सहचार का बात ही करने का जरूरत नहीं अगर आपको व्याप्ति ग्रहण करवाना है सहचार ग्रहण करवाना है तब दूसरा प्रकार के देंगे अच्छा तर्क आपाद्य व्यतिरेक निश्चय कारणम आपाद्य और दूसरा होता है कि आपादक आपाद्य हम क्या आपादन करना चाहते है आपादक हम किसके द्वारा अपादन करते हैं अभी मूल में वाक्य क्या दिया था यदि बन्ही नयात तरी धूम पी नयात तो हम क्या अपादन करवाना चाहते हैं? धूमोपी न सियात ये हो जाएगा आपाद्य और किसके द्वारा अपादन करते हैं बन्ही अभाव के द्वारा तो बन्ही अभाव हो जाएगा आपादक और धूमाभाव हो जाएगा आपाद्य ये हो गया तो आपाद्य व्यतिरेक निश्चय ये तर्कों के लिए कारण है आपाद्य कौन हो गया धूमा भाव का व्यतिरेक व्यतिरेक का अर्थ अभाव व्यतिरेक का अर्थ अभाव तो धूमा का अभाव ये निश्चय होना चाहिए धुमा का अभाव अर्थात धूमा अगर हेतु निश्चय नहीं है तो तर्क नहीं चलेगा आप कह देंगे यदि बन्ही न सियात तरी नश्यत वो क्या कहेगा मास्तु धूम भी, कहे भी नहीं है तो इस प्रकार के वो कह देगा धूमो भी नहीं है तो दिखता है कहते हैं कोई ये बाजपेयी इत्यादि है तो अभी यहाँ दोष क्या हो जाएगा कहें इष्टापति ये दोष होगा वो पूर्व पक्ष कह इष्टापति यदि बनिर न सिया तरी तो धूमो पी न्यात तो तो इष्टापति या आपत्ति भवदा भवता दर्शिता सा मया इष्टा इसको कहते हैं इष्टापति जो आप आपत्ति दिखा रहे हैं वो मेरे द्वारा इष्ट है अच्छा तो आपाद्य व्यतिरेक का निश्चय कारणम अन्यथा इष्टापत्ति दोष आ जाएगा और द्वितीय हो गया आपाद्य आपाद क्योर व्यापति निश्चय कारणम आपाध्य आपाद्य हो गया धुमा भाव आपादक हो गया बन्या भाव तो बन्या भाव धुमा भाव में व्याप्ति निश्चय आपको पहले होना चाहिए नहीं तो क्या होगा आप कहेंगे यदि बनिर न सया तरी धूमो पी नौस्यात कहेगा क्यूँ यदि व्याग्रो न सियात तरी पाषाणों पी इस प्रकार के कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते यदि बन्ही न सिया तरी धूमो पी क्यों कह देंगे तो आपको कहना है कि ये दोनों का बीच में आपको व्याप्ति ज्ञान है बन्नी अभाव और धुमा अभाव में व्याप्ति ज्ञान है तो ये आपाद्य आपाद क्यों व्याप्ति निश्चय कारणम तो अन्यथा यहाँ दोष कहते हैं मूल शैथिल्यम ये दूसरा दोष है ये दो चीज के लिए दो प्रकार के दोष तर्क में आता है आपाद्य व्यतिरिक निश्चय अर्थात हेतु का निश्चय अगर नहीं है तो इष्टापति दोष आ जाएगा और दूसरा हो गया आपाद्य आपादको में अगर व्याप्ति निश्चय नहीं है तो मूल शैथिल्य तर्क का मूल ही शिथिल हो जाएगा तो कह देगा यदि व्याघ्रो न सियात तरी पाषाण भी न स इस प्रकार कह देगा ये सब दोष आते हैं मूल शैथिल्यम मूल से शैथिल्यम शिथिल से भाव शैथिल्यम भ्याप्ति हाँ व्याप्ति आपार होना चाहिए तो ये व्याप्ति कैसे तो कहेंगे कि ये हृदय अथवा ये जलाशय ये जहां जहां इतना जगह पर दिखाएंगे अथवा तो पहले तो उसको वास्तविक क्या है ना अनुमान करने से पहले उसको व्याप्ति ज्ञान तो मतलब होना चाहिए महानसमय व्याप्ति ज्ञान नहीं है तो फिर वो तो होता है ना उनको है तभी है ना वो वो उनको कि व्याप्ति ज्ञान अगर उसका निश्चय होगा ना तो अर्थात अभाव में व्याप्ति का निश्चय होना चाहिए हो, ना हो। इस प्रकार की वो कह देता है पूर्व पक्ष ज्ञान उसका अर्थात है व्याप्ति ज्ञान नहीं है अभाव कि में किन्तु व्याप्ति ज्ञान होना चाहिए न जहा भावों में व्याप्ति ज्ञान होना कोई जहाँ हम केवल व्यति लगाते हैं वहाँ भाव में व्याप्ति ज्ञान नहीं है न इसलिए कोई निश्चय नहीं कि भावों में व्याप्ति होने से अभाव में होगा एक कोई आवश्यक नहीं है तो अभावों में व्याप्ति या होना चाहिए क्योंकि भावों में व्याप्ति होता तो फिर वो नहीं कहता है कि धुमो हो बनी न हो वो नहीं कह पाएगा अच्छा। इसका नीचे दे दिया तर्क पंचविध आत्माश्रेय अनन्याश्रेय श्रेय को अनावस्था तदन्य तो अन्य बाधितार्थ प्रसंग भेदात इस प्रकार के तो ये अच्छा थोड़ा और उत्ष्ट पड़ेगा अबीर इसको न्यायोधि ने आने का समय ये विचार करेंगे आगे मूल में देखिए यद्यपि तर्क विपरियात्मक पृथक विभागो अनुचित तर्क तिपरियात्मक है क्योंकि यहाँ तद तो अभावती तत्प्रकार का ज्ञान करवा रहा है होने पर भी पृथक विभाग इसका नहीं कहना चाहिए तथापि प्रमाण अनुग्राहकवात स उदित स अर्थात पृथक विभाग उदित उदित उत बद धातु ये प्रमाण का अनुग्राहक है अनुग्राहक अर्थात प्रमाण से अनु प्रमाण के पक्ष पीछे चल करके उसका अनुग्रह करेगा प्रमाण से अनु ग्राहक अर्थात प्रमाण कहने के बाद व्याप्ति में वो विघटक संका दिखाया धूमो वस्तु मास्तु इस प्रकार की विघटक शंका तो अभी जो आप अनुमान प्रमाण दिखाए थे वो प्रमाण अभी ग्राहक नहीं बन पाएगा नहीं से तर्क बाद में आकर के अनुपश्चात ग्राहक वो व्याप्ति का जो विघटक शंका दिखाया था वो शंका का निराकरण करेगा तर्क विघटक नाश अच्छा प्रमाण अनुग्राहक स स अर्थात पृथक विभाग उदितम इसको अलग नहीं कहना चाहिए विपर्य में रख देना चाहिए किंतु तो अनुमान प्रमाण का अनुग्राहक है अच्छा स्वप्न ये भी अर्थात विपर्य है क्योंकि वो भी तद अभावते तत्प्रकार का ज्ञान स्वप्न भी कहते हैं पूरी तत् बहिर्देशातर्देश संधो ईड़ा नाड़िया मनसी स्थिते अदृष्ट विशेषण धातु दोषेण व जन्यते सनस विपर्य अंतर्भूत पूरी तत्व बहिर्देश अंतर्देश का संधि पूरी तत्व हृदय वेस्टन नाड़ी कहते हैं उसका अंदर में चला जाएगा वो पूरी तत्नाड़ी का अंदर में तो सुसुप्ति हो जाएगा और बाहर आ जाएगा तो जागृत हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि वो संधि में रहेगा तब स्वप्न होगा अथवा ईडा नाड़ी में ईड़ा पिंगला जो दो नाड़ी होते हैं ईड़ा नाड़ी में अगर होगा तो भी स्वप्न कौन रहेगा मनो मनो अगर ये दोनों स्थान पर रहेगा मन स्थिति है मनो, मनो वहाँ क्यों रहेगा अदृष्ट विशेषण धातु दोषैण व अदृष्ट विशेष अथवा धातु धातु अर्थात जो वाता पिता कफ ये जिस प्रकार के दोष होगा धातुओं का उसी प्रकार के स्वप्न देखेगा बात दोष अधिक होगा अर्थात ये कहते ना जो वायु अधिक होगा तब तो आकाश में उड़ेगा देखेगा स्वप्न में और पित्त दोष अधिक होगा तो आग लगी होगी ये सब देखेगा और कफ कफ दोष होने से जलोमय देखेगा अधिक अधिक बाढ़ हुआ है गंगा जी में जल बहरा है, है वो सब देखेगा जो जो धातु अधिक होगा उसी प्रकार की अदृष्ट अर्थात अदृष्ट विशेषण धातु दोषेण हुआ धातु सब ठीक है जिसका सब एकदम स्वस्थ व्यक्ति वो स्वप्न नहीं देखेगा देखेगा क्यों देखेगा कहते अदृष्ट हाँ उपने पाप के चलते देखेगा धातु दोष होने के लिए भी अदृष्ट अदृष्ट तो सामान्य कारण किंतु धातु दोष के बिना भी कहीं स्वप्न दिखता है इसलिए कहा जाता है की अदृष्ट विशेषण सच मानस विपर्य अंतर्भुत यहाँ इंद्रिय विपर्य नहीं है यह मानस गया विपर्ये कैसे ये नहीं तो स्वप्न ये विपर्य भी, नहीं तो स्वप्न को प्रमा कहेंगे ना फिर स्वप्न ज्ञान है वो फिर प्रमा होगा कितना नहीं ना विपर्य है कहते स्वप्न में कुछ देखा नीलकण्ड भगवान का दर्शन कर लिया अगला दिन गया था और दर्शन हुआ तो कहेंगे स्वप्नों में जो पहले कभी देखा नहीं था किंतु स्वप्नों में देखता है फिर बाद में देखता है कि वो पदार्थ ऐसा ही है बिल्कुल कहते वो तो सत्य हो गया स्वप्न सत्य हुआ कि स्वप्न सत्य नहीं हुआ वो जो विषय देखा था तो वो विषय उस समय में वो विषय भी सत्य नहीं है किन्तु वो विषय सत्य का सूचक हुआ ये सूचक हो सकता है स्वप्न में जो पदार्थ देखा वो जागृत पदार्थ का सूचक हुआ जैसे कहते हैं कि ये बद्रीनाथ 310 हंड्रेड टेन किलोमीटर्स खुंटी में लिखा रहता है तो ये जैसे कहते ना सूचक है ये बद्रीनाथ भगवान का दर्शन नहीं करवाता है इसी प्रकार की वो सूचक माना जाता है ये ब्रह्मसूत्र में एक सूचक ही यथावत हाँ मतलब यथावत का ये ज्ञान करो मतलब प्रमाण किंतु तो उसका सूचना दे दिया अर्थ का सूचना दिया स्वप्न का जो दर्शन है वो तो ज्ञान ज्ञानाध्यास अर्थाध्यास वो तो दोनों है अच्छा आगे अभी अनुभव का विभाग पूरा हो गया यथार्थ यथार्थ होकर के ये सब पूरा हो गया अगर स्मृति रपी द्विविधा यथार्थ यथार्थ चेती प्रमाजनया यथार्थ अप्रमाजन्याथार्थ स्मृति भी दो प्रकार की है जैसे अनुभव दो प्रकार की होता यथार्थ यथार्थ तो यहाँ यथार्थ कैसे होगा कहते हैं प्रमाजन्य यथार्थ स्मृति और संस्कार मात्र जन्यम संस्कार कहाँ से बनेगा प्रमा से अनुभव से संस्कार बनेगा तो प्रमाजन्या स्मृति कहते हैं प्रमाजन्या स्मृति नहीं है प्रमा जन्या, यह संस्कारों। जन्या तो प्रमा जन्या संस्कार तस्कार जन्य जो स्मृति होगा संस्कार तो बीच बीच में रहेगा इसलिए प्रमा जन्य संस्कार जन्य जो स्मृति होगी वो यथार्थता और अप्रमा जन्य संस्कार जन्य जो होगा वो यथार्थता ये ठीक है किरणावली में दे दिया उसी के नीचे संस्कार द्वारक प्रमा जन्य ज्ञान तुम यथार्थ स्मृति संस्कार बीच में द्वार है तद जन्य तो सूत्र तद जन्य जनक तो द्वार हो गया संस्कार द्वारा द्वारा द्वारा जिसको व्यापार कहते हैं उसी को द्वारा कह देते हैं संस्कार ही व्यापार है बीच में क्रमाजन्य संस्कार व्यापार हो गया द्वारा शब्द का अर्थ व्यापार आगे अनुकूल वेदनियम सुखम सर्वेशम अनुकूल वेदनीय अनुकूलता तो जो सभी के लिए अनुकूल ऐसा जो वेदनीय ज्ञेय उसको सुखो कहेंगे सुख वो ज्ञेय पदार्थ है जो सभी को अनुकूलता का जिसमें ज्ञान होता है अर्थात सुखम अनुकूलम सुख में आ जाएगा अनुकूलता तो सुख में अनुकूलता का ज्ञान होता है कैसा कहते हैं सर्वेशा जिसमें सभी का अनुकूलता का ज्ञान होता है उसी को सुख कहेंगे पदकृत्य में सुखम निरूपयते सर्वात्मनाम सर्वात्म इति वेद्यम यह तत् सुखम सर्वात्मनाम सभी का अनुकूलम इति वेद्यम ये सुख में क्या प्रमाण है कहते हैं अहम सुखी अनुभव सिद्ध सुख तो जाति मत और हम सुखी ये अनुभव सिद्ध है तो ये जो पदार्थ का अनुभव होता है उसमें सुखत्व रहता है तो वे सुखत्व जाति वाला सुख सुख तो का लक्षण कैसे करेंगे तो कहते तो हैं तो अन्य कोई उपाय नहीं कहते सुखत्व सुखत्व जाति कहा भान होता है कहते हैं ये सबको प्रत्यक्ष अनुभव होता है इसलिए कहते हैं सुखी अनुभव सिद्धम अथवा धर्म मात्र असाधारण कारण गुणों व सुखम धर्म असाधारण कारण सुख तो जब अर्थात ये अधर्म पूरा आपका पूरा हो जाएगा कोटा तो फिर कहा जाएगा की धर्म मात्र असाधारण और केवल धर्म ही बच गया तब तो आगे आपको सुख ही सुख होगा तो इसलिए कहा जाता है कि जितना जल्दी दुखों को अर्थात अधर्म को भोग करके पूरा कर दीजिए कोटा पूरा हो जाएगा अहम सुखी इत अनुभव सुधा हाँ दूसरों के लिए अगर हाँ तो ऐसा इसलिए कहते हैं जो सर्वेशम कह दिया ये वास्तविक तो देना नहीं चाहिए था नहीं देने से भी वो चलता ये आगे कहेंगे एक नवर में कहेंगे इसको असाधारण धर्म असाधारण कारणम धर्म जन्य सुख वास्तविक धर्मजन्य धर्म, धर्म अदृष्ट है न्यायिक लोगों का मत में धर्म अधर्म ये अदृष्ट है मीमांस का मत में धर्म हो गया याग तजन्य अदृष्ट जन्य अदृष्ट तजन्य सुख न्यायिक लोग कहेंगे याग जन्य धर्म वही अदृष्ट है और उसी से सुख तो ये धर्म शब्द मीमांसा के लोग यागम व्यवहार करेंगे नयाय एक लोग अदृष्टम व्यवहार करेंगे थोड़ा तो अंतर है तो धर्म से ही सुख होता है शत्रु दुख वारणा सर्वेशम अगर सर्वेशाम नहीं कहेंगे तो शत्रु का जो दुख है उसमें भी सुख का ये आ, आ, आ, अतिव्याप्ति हो जाएगी शत्रु का दुख है उसको सुख कोई कह देगा तो शत्रु का दुख होने से भी किसी दूसरे को सुख लगता है कहते हैं किंतु तो उसको सुख नहीं माना जाएगा वास्तविक तो आगे एक नंबर टिप्पणी देखिए ये तो मूल अनुसार में कह दिया कि मूल में है सर्वेशम अनुकूल इसलिए पदकृत्यकार कह दिए सर्वेशम क्यों कह दिए शत्रु का दुखों में कोई सुख सुख का अनुभव ना करे मतलब उसको सुख नहीं कहा जाएगा एक व्यक्ति उसमें सुख अनुभव कर सकता है किन्तु तो उसको सुखद नहीं कहा जाएगा एक नंबर टिप्पणी शत्रु निष्ठम यद श्यन यागा ज मुख्य दुखत्व जाति अवच्छिन्नम शत्रु में अभी ये श्यन याग किया शत्रु में वो अभी दुख होगा और वो जो दुख हुआ वो दुखत्व जाति अवचिन्न दुख हुआ शत्रु में तो वो शत्रु अनुभव करेगा उसको वो दुख को न दूसरे लोग अनुभव कर लेंगे नहीं कर पाएंगे कहते हैं शत्रु अनुभव किया शत्रु आत्मूय मानम दुखम शत्रु अभी जो दुख अनुभव करता है वो दुखत्व तो जाति वाला दुख है दुखत्व तो जाति वाला दुख है अभी तत्र कैसाचित अभी सुखत्व व्यवहार अनुभव असिद्धतया ये जो अभी शत्रु को दुख हो रहा है वो दुख में किसी को भी अहम सुखी इसी प्रकार की सुखत्व जाति उस दुख में दिखेगा क्या किसी को भी क्योंकि शत्रु को जिस समय में दुख हो रहा है अहम तो वही कहेगा इसलिए शत्रु का दुखों को लेकर के अहम सुखी इसी प्रकार की वो दुखों को लेकर के कोई नहीं कर पाएगा तद दुख जन्यम अहम सुखी इस प्रकार की कह सकता है किंतु शत्रु का जो दुख है वो दुखों के मतलब वो दुख का जो अनुभव करने वाला वो दुख का अनुभव करने वाला कभी भी अहम सुखी इस प्रकार की नहीं कह पाएगा नहीं। वो नहीं कह पाएगा इसलिए कहते हैं तत्र कैसा तो सुखत्व व्यवहार से अनुभव असिद्धतया शत्रु का जो दुख है उसको कोई भी सुखत्व जातिमान कह सकता है क्या नहीं, नहीं कह सकता है जो से याग किया वो कहेगा कि शत्रु को दुख हो रहा है शत्रु में जो दुख है उसमें सुखत्व जाति को वो देख लेगा क्या नहीं, नहीं देख पाएगा उसमें किंतु शत्रु का जो दुख है उसमें सुखत्व जाति का भान होगा क्या इसको नहीं होगा उतना अभी पंक्ति उतना ही कहते हैं कहते हैं कि कैसा चिदी सुखत्व व्यवहार से अनुभव असिद्धत कहा जो शत्रु का दुख है वहां तो कोई भी सुखत्व जाति है ऐसा व्यवहार नहीं कर पाएगा तथा तत्र कस्य कौन याग कर तू जो याग किया उसका अश्य दुखम मद अनुकुलम। अभी आप मूल से सर्वेशा पद हटा दीजिए अनुकूलतया वेदनियम शत्रु का जो दुख है अभी सेन याग करता को वो दुख अनुकूल मालूम पड़ता है तभी लक्षण हो गया अनुकूलतया वेदनियम किम शत्रु दुखम उसमें सुख का लक्षण चला जाएगा सर्वे सम्पद नहीं कहेंगे शत्रु का जो दुख है सेन यागकर्ता को पता चलता है मद अनुकूलम तो अनुकूलतया वेदनियम से नागकर्ता को पता चलता है अब लक्षण कहेंगे अनुकूलतया वेदनियम सुखम तब से या यागकर्ता को वो पता चलेगा अनुकूलतया वेदनियम उसमें किंतु सी एन एगकर्ता को उसमें सुखत्व जाति दिखेगा क्या नहीं, नहीं दिखेगा किन्तु अनुकूलतया वेदनियम ये भान होगा लक्षण चला जाएगा इसलिए कहते हैं सर्वे शाम अनुकूलतया तो सर्वेशम अनुकूलतया कहने से जिसको ये दुख हो रहा है सर्वे शाम में वो भी आ जाएगा तो उसको अनुकूलतया तो नहीं हो रहा है इसलिए सर्वे शाम कहने से उसमें सुख का लक्षण नहीं जा पाएगा ऐसा टिप्पणी कह रहे हैं तद सर्वे सर्वेशा तथाच तो यावत अंतर्गत तादृश अभी यावत अंतर्गत अभी सर्वे सर्वेशम कहने से उसमें शत्रु भी आ गया जिसको दुख हो रहा है वो भी आ गया शत्रोष तादृश दुखे अनुकूल अनुकूल वेदनियो भी जिसको ये दुख हो रहा है उसको दुख में अनुकूल वेदनीय आएगा नहीं आएगा तो नहीं आने से न अतिव्याप्ति जो सुख का लक्षण हो वो जाएगा नहीं सर्व सर्वेशम अनुकूल वेदनीयत्व प्रसिद्धिस्त कहेंगे तो फिर यहाँ तक तो गया नहीं तो ऐसा कोई पदार्थ है जो सर्वेशम अनुकूल वेदनिय प्रसिद्धि कहते हैं भोजन यागादि जन्य साक्षात सुखत्व जाति अवचिन्ने बोध्या भोजन कर लिया क्षुधा से पीड़ित तो था अथवा कोई भोग्य पदार्थ प्राप्त हो गया इसमें सुखत्व जाति अवच्छिन्न सभी को होता है शिवधित्व को जब भोजन मिल जाता है आगे कहते हैं वस्तु तस्तु सर्वेशा न देयम सर्वेशा ये पद देने का कोई आवश्यक नहीं है क्यों अनुकूल वेदनीयत्व एवं लक्षणम इतना होने से भी चलेगा कहते शत्रु दुख में ये जाएगा तो कहते हैं तच्च तो इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व जो न्यायोधि में लक्षण देंगे ये ये लक्षण करना चाहिए अनुकूलता वेदन तो एम इतना कह दीजिए उसका अर्थ हो जाएगा इतर इच्छा अनधीन इच्छा विषयत्व ये मुख्य लक्षण होना चाहिए तो न्याय दिन में कहेंगे अजय यहां तक ओम पूर्ण मद